का अर्थ है कालातीत होने की प्रक्रिया समय के पार जाने की प्रक्रिया तुम समय के स्वभाव को थोड़ा समझ लो कुछ बातें तो तुम्हारे अनुभव में इसलिए समझना कठिन नहीं होगा कुछ तुम्हारे अनुभव में नहीं है लेकिन जो तुम्हारे अनुभव में है उससे उस, उस दिशा में इशारे मिल सकते हैं जो तुम्हारे अनुभव में नहीं जब तुम दुखी होते हो तो समय लंबा हो जाता है जैसे तुम्हारी मां या तुम्हारे पिता मरण पर पड़े और रात भर तुम बैठे हो जाग रहे हो क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि पता नहीं कब श्वास खो जाएगी तो वो रात इतनी लंबी हो जाएगी कि कयामत की रात मालूम होगी अंत ही आता ना मालूम पड़ेगा लगेगा कि अब सहर होगी ही नहीं सुबह होगी ही नहीं रात इतनी लंबी हो जाएगी और घड़ी का कांटा यूं सरकेगा कि जैसे सरकना ही भूल गया हालांकि घड़ी का कांटा पुराने ही ढंग से चल रहा है घड़ी को क्या पड़ी कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है रात भी पुराने ढंग से ही सरक रही लेकिन तुम्हारे चित्त की अवस्था दुख की दुख में समय लंबा हो जाता समय तुम यू समझो कि जैसे रबर दुख में खिंच जाता है लंबा हो जाता है सुख में सिकुड़ जाता है तुम्हारी प्रेस तुम्हें मिलने आ गई है वर्षों का बिछड़ा यार मिल गया है तो घंटे यूं बीत जाते हैं जैसे पल बीते पलक झपकते बीत जाते रात भर मित्र से बातें करते रहते हो कब सुबह होगी पता नहीं चलता एकदम पता चलता है कि रात पूरी बीत गई यू बीत गई कब आई कब गई पता नहीं तुम बातों में ऐसे तल्लीन थे वर्षों बाद मित्र मिला था न मालूम कितनी बातें करने की थी हृदय उघाड़ के रख देने में लगे थे आनंदित थे मस्त थे तो समय छोटा हो गया ये तुम्हारा अनुभव है इस अनुभव से इशारे ले सकते हो दुख में समय लंबा हो जाता है सुख में छोटा हो जाता लेकिन महासुख में स्वभावता विलीन हो जाएगा और महादुख में स्वभाव था अनंत हो जाएगा बर्टन रसल ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है ईसाइत के खिलाफ कि मैं ईसाई क्यों नहीं हूं उसमें बहुत से तर्क दिए महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं एक तर्क जो उसने दिया है वो ऊपर से तो महत्वपूर्ण दिखता है लेकिन ध्यान का उसे कोई अनुभव नहीं रहा होगा इसका सबूत देता है बहुत से तर्कों में उसने एक तर्क यह भी दिया है कि जीसस का कहना है कि जो लोग पाप करते हैं जो लोग मूर्छा में जीते वे नरक में पड़ेंगे और ईसाईत की धारणा है कि नरक अनंत है मतलब एक बार पढ़े सो पढ़े बटन रसल का कहना बिल्कुल तर्कयुक्त है कि मैं कितने ही पाप करूं ईसाइत में एक ही जन्म होता है अगर अनंत जन्म भी होते तो भी समझ में आ सकता था कि अनंत पाप किए होंगे अनंत अनंत जन्मों में चौरासी करोड़ योनियों में कितने नहीं पाप किए होंगे तो अनंत काल तक रहना पड़ेगा लेकिन ईसाइत तो एक ही जन्म को मानती सत्तर साल का जन्म जीवन इसमें कितने पाप करोगे बटन का कहना है कि अगर कठिन से कठिन भी कोई मजिस्ट्रेट हो तो मुझे चार या पांच साल की सजा दे सकता है मैंने जो पाप किए अगर वे भी पाप जोड़ लिए जाएं जो मैंने किए नहीं सिर्फ सोचे कि फलाने की स्त्री ले भागू सिर्फ सोचा किया भी नहीं अगर वो भी जोड़ लिया जाए तो समझ लो ज्यादा से ज्यादा आठ से दस साल की मुझे सजा दी जा सकती वो भी कठोर से कठोर कोई न्यायाधीश हो तो दस साल की सजा के लिए मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा और फिर भी ईसाई कहते हैं कि परमात्मा न्यायपूर्ण ये तो महाअन्याय हो गया अरे सत्तर साल में कितने पाप करोगे अगर सत्तर साल भी पाप करते रहो सतत और दूसरा काम ही ना करो ना खाओ न पियो न सांस लो ना उठो ना बैठो ना नहाओ ना धो पाप ही पाप करते रहो सत्तर साल तो भी कितने दंड दोगे सात सौ साल का दंड दे देना और क्या करोगे सात हजार साल का दे देना सात लाख साल का दे देना मगर अनंत ये तो कुछ बात जिसती नहीं और बटन रसल का कोई उत्तर ईसाई पादरी नहीं दे सके ईसाई धर्मगुरु नहीं दे सके बटन रसल ने किताब लिखी थी आज से कोई 60 साल पहले बटन रसल 90 साल तक जिया अभी अभी मरा कुछ वर्ष पहले 60 साल प्रतीक्षा की उसने किताब लिखी थी जब वो कोई 30 साल का था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका उसको जवाब मिले कैसे न बट नसल को ध्यान का अनुभव है न ईसाई पादरी पुरोहितों का ध्यान का कोई अनुभव है जवाब देगा कौन और जवाब बड़ा सीधा सरल था अगर ध्यान का कोई भी अनुभवी हो तो जवाब बड़ा सीधा सरल है अनंत का अर्थ अनंत नहीं अनंत का अर्थ है नरक अनंत मालूम पड़ेगा क्योंकि दुख में समय लंबा जाता है साधारण दुख में लंबा जाता है तो नरक तो अनंत मालूम पड़ेगा है अनंत ऐसा नहीं है मालूम पड़ेगा और इसलिए तो हमको प्रतीत होता है कि सुख क्षण भंगुर क्योंकि समय छोटा हो जाता है दुख को नहीं कहता कोई क्षण भंगुर तुमने ये सुना तुम्हारे महात्मा समझाते रहते हैं सुख क्षण भंगुर लेकिन किसी महात्मा को तुमने ये कहते सुना कि दुख क्षण भंगुर तुमने ये वचन ही कहीं नहीं देखा होगा कि दुख क्षण भंगुर सुख क्षण भंगुर सुख क्षण भंगुर है इसलिए नहीं कि क्षण भंगुर है बल्कि इसलिए कि सुख में समय सिकुड़ जाता है एक क्षण हो जाता है और दुख अनंत हो जाता है प्रतीत होता है एहसास होता है समय हमारी प्रतीति है तो ये चार बातें ख्याल रखो अगर महा दुख होगा तो समय अनंत मालूम होगा मालूम होगा ख्याल रखना समय तो जैसा है वैसा ही है सिर्फ तुम्हारी प्रतीति बहुत खिंच जाएगी अगर छोटा मोटा दुख होगा तो समय बड़ा मालूम होगा अगर छोटा मोटा सुख होगा तो समय बहुत अल्प मालूम होगा और अगर महासुख होगा तो समय विलीन हो जाएगा जीसस से किसी ने पूछा बाइबल में यह उल्लेख नहीं है लेकिन सूफियों की परंपरा में यह वचन संग्रीत है यह प्यारा वचन है और पीडी डी ने अपनी महान किताब टर्शियम आर्गानम में यह वचन सबसे पहले उद्धृत किया है जैसे कि पूरी किताब इसी की व्याख्या है किसी ने जीसस से पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में जिसकी तुम निरंतर चर्चा करते हो सबसे खास बात क्या होगी तो जीसस ने कहा देर सेल be टाइम नो लांगर वहां समय नहीं होगा पीडी डी ने अपनी किताब के प्रथम ही इसको उल्लेख किया है जीसस के इस वचन को कि वहां समय नहीं होगा अनुभव तो ध्यान में किसी को भी हो जाता है क्योंकि ध्यान में हम तत्म प्रभु के राज्य के हिस्से हो गए ध्यान का अर्थ है निर्विचार शून्य जहां कोई विचार ना रहा वहां कोई सीमा ना रही विचार ही बागुड़ की तरह तुम्हें घेरे हुए जहां विचार गिर गए सारी दीवाने गिर गईं सारे कारागृह गिर गए सारे कटघरे विलीन हो गए तुरोहित हो गए सब द्वार खुल गए उस घड़ी में घड़ी बंद हो जाती समय ठहर जाता है छो उसी की तरफ इशारा कर रहा है कह रहा है जो विशाल है वही अमृत है यो वही भूमा तद अमृतम भूमा शब्द बहुत अर्थ रखता है जो विशाल शब्द में नहीं आते विशाल केवल उसका एक पहलू है भूमा का अर्थ होता है सर्वव्यापी जहां जहां तक तुम्हारी कल्पना जा सकती वहां तो मौजूद है ही और जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं जा सकती वहां भी मौजूद है इतना विराट कि जहां तुम्हारी कल्पना भी थक के गिर जाती है जा जहां तुम्हारे विचार भी गति नहीं कर सकते जहां तुम्हारे स्वप्न भी उड़ान नहीं भर सकते इतना विराट कि तुम थक जाओ सोच सोच के और सोच ना पाओ अनिर्वचनीय रूप से जो विराट है ब्रह्म शब्द का भी भूमा ही अर्थ होता है ब्रह्म शब्द जिस धातु से बना है उसी से हमारा हिंदी का शब्द बना है विस्तीर्ण ब्रह्म शब्द बहुत अद्भुत है अगर इसका ठीक ठीक अनुवाद करना हो तो यू कहना पड़े जो सदा ही विस्तीर्ण होता चला जाता है तुम जहां भी जाओगे पाओगे वो अभी और आगे से इसे तुम उसे कभी चुकता ना कर सकोगे तुम ऐसा ना कह सकोगे कि बस ये आ गया आखिरी पड़ाव ये आ गई मंजिल अब इसके आगे कुछ भी नहीं ऐसा तुम कभी ना कह सकोगे तुम जहां भी जाओगे पाओगे वो और आगे फैला हुआ है और आगे फैला हुआ है। तुम बढ़ते जाओगे और तुम पाओगे वो और आगे फैला हुआ है उसका कोई कूल किनारा नहीं ब्रह्म शब्द का उपयोग हमने किया है आज से पांच हजार साल पहले कम से कम जो सदा विस्तीर्ण होता चला जाता है और आधुनिक विज्ञान इस सदी में आकर ठीक इसी सत्य को स्वीकार किया है अल्बर्ट आइंस्टीन की बड़ी से बड़ी खोजों में एक खोज है कि जगत वह है जो सदा विस्तीर्ण हो रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जगत जैसा है वैसा है जहां तक है वहां तक है उनकी धारणा एक थिर जगत की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने धारणा को तोड़ दिया थिर जगत की गतिमान गत्यात्मक जगत की धारणा थी एक्सपांडिंग यूनिवर्स फैलता हुआ विश्व विस्तीर्ण होता हुआ विश्व फैल ही रहा है बड़े से बड़ा होता जा रहा है विराट से विराटतर होता जा रहा है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अपने फुग्गे में हवा भरता जाता फुग्गा बड़ा होता जाता बड़ा होता जाता बड़ा होता जाता ऐसे ही ये अस्तित्व विराट होता जा रहा है ये प्रतिक्षण फैल रहा है और बड़ी गति से फैल रहा है विज्ञान के हिसाब से जो गति सूर्य के प्रकाश की है उसी गति से जगत विस्तीर्ण हो रहा है गति बहुत है। कल्पनीय प्रकाश की गति है प्रति सेकंड एक लाख छियासी हजार मील इसलिए सूरज से हम तक किरण को आने में कोई साढ़े नौ मिनट लगते इस गति से आने में एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड इसमें साठ का गुणा करो तो एक मिनट में इतनी गति फिर साढ़े नौ का गुना करो तो उतनी देर में प्रकाश यहां तक आ पाता इतनी हमारी सूरज से दूरी है और सूरज कुछ बहुत दूर नहीं जो सबसे निकट का तारा है उससे हम तक प्रकाश को इसी गति से आने में चार वर्ष लगते और फिर तारे हैं जिनसे करोड़ों वर्ष लगते तारे हैं जिनसे अरबों वर्ष लगते ऐसे तारे हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तब उनकी किरणें चली थी वो अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची और ऐसे तारे हैं कि शायद पृथ्वी समाप्त भी हो जाएगी और उनकी किरणें चली थी तब जब पृथ्वी बनी ना थी और जब आएंगी तब तक पृथ्वी विदा हो चुकी होगी उन किरणों को कभी पृथ्वी मिलेगी ही नहीं पृथ्वी को बने कोई चार अरब वर्ष हुए तो जिस तारे से पृथ्वी की तरफ अभी तक चार अरब वर्ष में चली किरण नहीं पहुंच पाई है उसकी दूरी की तुम कल्पना कर सकते हो वही गति है एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड, और इसी गति से जगत विस्तीर्ण हो रहा है एक महिला एक डॉक्टर के पास गई डॉक्टर होंगे हमारे अजित सरस्वती जैसे जच्चा बच्चा अस्पताल चलाते होंगे उस महिला की एक ही चिंता थी उसको गर्भ रह गया था वो कहने लगी ये मुझे कैसे पक्का पता चलेगा कि हम नौ महीने पूरे हो गए क्योंकि मुझे चीजें भूल भूल जाती मैं यही भूल जाती हूं कि सुबह जो तय किया था वो दोपहर याद नहीं रहता बाजार सामान लेने जाती हूं कुछ लेने जाती हूं कुछ खरीद के आ जाती हूं आ जाती हूं मेरी स्मृति बड़ी कमजोर है तो मैं भूल ही जाऊंगी कि कब नौ महीने पूरे हुए तो उस डॉक्टर ने थोड़ा सोचा कहा कि ठीक है लेट उसको लेटा दिया टेबल पर फाउंटेन पेन उठाया और उसके पेट पर कुछ लिख दिया उस महिला ने कहा कि इससे क्या होगा उस डॉक्टर ने कहा कि जब तू इसे साफ साफ पढ़ने लगे तब आ जाना अभी तेरे कुछ पढ़ाई में आता उसने कुछ पढ़ाई में नहीं आता इतने बारीक अक्षरों में लिखा है आपने कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि लिखा क्या बस तू डॉक्टर ने का फिक्र न कर जब तेरे साफ साफ समझ में आने लगे ये मेरा पता है जब तू इसे बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ने लगे समझ लेना कि नौ महीने पूरे हो गए पेट फैल रहा है ये बड़ा होता जा रहा है जब नौ महीने का बच्चा हो जाएगा तो अक्षर बारा बार पड़ पाएगी कोई चिंता न कर यह अस्तित्व तो फैलता जा रहा है इसको रहस्य दर्शियों ने स्त्री के फैलते हुए गर्भ का ही नाम दिया है ये निरंतर विराट होता जा रहा है ये विस्तीर्ण होता जगत है ये प्रक्रिया सतत चल रही है ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है जो सदा विस्तीर्ण होता चला जाता है बड़ा प्यारा शब्द है ब्रह्म वही भूमा का अर्थ है जो सदा विराट होता चला जाता है जो विराट है ऐसा ही नहीं जो विराट होता चला जाता है जो एक क्षण ठहरता नहीं और विराट होता ही चला जाता है बुद्ध ने कहा है कि काश हम अपनी भाषाओं से संज्ञाएं अलग कर दें और सिर्फ क्रियाएं बचा लें हम सत्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे क्योंकि संज्ञाएं हमें एक भ्रांति देती हैं कि चीजें थिर और क्रियाएं हमें बोध देंगी कि चीजें गतिमान हैं जैसे हम कहते हैं नदी है लेकिन बुद्ध कहते हैं उचित होगा कि तुम कहो नदी हो रही मत कहो कि है हम कहते हैं वृक्ष है बुद्ध कहते हैं अच्छा होगा कि तुम कहो वृक्ष हो रहा है क्योंकि प्रतिपल गति है जीवन यानी गति भूमा का अर्थ है जो प्रतिपल हो रहा है विराट हो रहा है बड़ा हो रहा है बड़े से बड़ा हो रहा है विराट से विराट तर होता जा रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है कोई अंत नहीं जो कहीं ठहरेगा नहीं जो ठहरना जानता ही नहीं जिन्होंने देखा है अनुभव किया है वो कहेंगे जगत में कोई मंजिल नहीं है यात्रा ही यात्रा है अनंत यात्रा है जो विशाल है वही अमृत है और काश तुम इस विशाल के साथ अपने को एक अनुभव कर सको फिर कैसी मृत्यु क्षुद्र मरता है बूंद मरती है सागर नहीं मरता लहर मरती है सागर नहीं मरता जीवन का एक रूप विदा हो जाता है लेकिन जीवन जारी रहता है जीवन की अभिव्यक्तियां बदल जाती रंग बदल जाते ढंग बदल जाते लेकिन जीवन जारी रहता है यो वे भूमा तद अमृतम जो विशाल है विराट है विराट तर हो रहा है वही अमृत जो लघु है वह मृत्य इसलिए लघु के साथ अपने को न जोड़ना अथ यदअल्पम तन मर्त्यम अल्प के साथ अपने को मत जोड़ना और हमने अल्प के साथ ही अपने को जोड़ रखा है शरीर के साथ जोड़ रखा है मन के साथ जोड़ रखा दोनों है दोनों अल्प हैं दोनों लघु हैं दोनों बहुत छोटे और उसके कारण हम छोटे हो गए और जब हम छोटे हो जाते तो पीड़ा होती कि मैं छोटा तो बड़े होने की दौड़ शुरू होती अभी तुम पागलपन समझने की कोशिश करो पहले हम अपने को छोटा बना लेते छोटे के साथ अपना तादात्म कर लेते फिर तादात्म करने से हीनता की ग्रंथि पैदा होती फिर हीनता की ग्रंथि हमको दौड़ाती कि बड़े हो धन कमाओ पद पर पहुंचो प्रधानमंत्री हो जाओ राष्ट्रपति हो जाओ दुनिया के सबसे बड़े धनी हो जाओ यशस्वी हो जाओ यह करो वह करो दौड़ाती है दौड़ाती और भूल कुल इतनी कि तुम बड़े हो ही तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं है खास तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो दौड़ सब बंद हो जाती इसलिए मैं नहीं कहता कि संसार छोड़ो पद छोड़ो धन छोड़ो छोड़ने से कुछ भी ना होगा ध्यान जानो ध्यान को जाना कि ये जो दौड़ है ये अपने आप छीण होने लगती फिर तुम जहां हो संतुष्ट हो क्योंकि वो हीनता की ग्रंथि ही गल गई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ हीनता की, की ग्रंथि से पीड़ित होते हीनता की ग्रंथि ना हो तो राजनीति समाप्त हो जाए भीतर लगता है कि मैं इतना छोटा तो किसी तरह बड़ा होकर दिखा दू अब बड़े होने की एक ही समझ आती है या तो धन हो या पद हो प्रतिष्ठा हो यश हो किसी भी तरह बड़ा होकर दिखा दू इससे आदमी अहंकार के नए नए सोपान चढ़ता है नई नई सीढ़ियां चढ़ता है और मजा यह है विडंबना यह है कि वही अहंकार तुम्हारे छोटे होने का कारण है जो तुम्हारे छोटे होने का कारण है उसी की मान के तुम बड़े होने की चेष्टा कर रहे हो उसको जब तक मानते रहोगे बड़े हो न पाओगे जिस दिन उसे छोड़ दोगे उसी दिन छोटापन छूट जाएगा और जहां छोटापन नहीं रह गया अल्प के साथ संबंध नहीं रह गया वहां सब दौड़ समाप्त हो गई फिर व्यक्ति जीता है जब दौड़ता नहीं तब जीता है और जब कोई मृत्यु नहीं रह जाती तो जीवन ही जीवन बचता है शरीर के साथ अपने को एक माना कि मुश्किलें खड़ी हुई मन के साथ अपने को एक माना कि मुश्किलें खड़ी हुई शरीर के साथ एक माना तो अभी जवान डर लगेगा कि अब बुढ़ापा करीब आता है ये बाल सफेद हुए ये चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगी ये पैर कपने लगे अब ये बुढ़ापा आया अब घबरा अब परेशान हुए अब बुढ़ापा आ रहा है तो मौत भी आती ही होगी कदम कदम रफ्ता रफ्ता सरकने लगे कब्र की तरफ लाख कब्रिस्तानों को गांव के बाहर बनाओ छिपाने के लिए हम गांव के बाहर बनाते हैं। ताकि मौत भूली रहे मगर कैसे भूलोगे मौत को जब तक अहंकार के साथ जुड़े हो मौत याद आएगी वृक्ष से पीला पत्ता गिरेगा और मौत याद आएगी सुबह की धूप में ओस का कर्ण वास्पीभूत होगा और मौत याद आएगी रास्ते पे चलते बूढ़े को देखोगे मौत याद आएगी कोई की अर्थ ही निकलेगी और निकलेगी ही किसी की अर्थी और मौत याद आएगी जब तक अहंकार से जुड़े हो मौत से छूट नहीं सकते मौत का भय तुम्हें कपाय रखेगा और जब तक अहंकार से जुड़े हो छोटे हो इसलिए मन में ये आकांक्षाएं प्रबल होती रहेंगी कि किस तरह धन पाऊं किस तरह पद पाऊं कैसे सिकंदर हो जाऊं हालांकि सिकंदर होकर भी कोई कुछ हुआ नहीं सिकंदर भी खाली हाथ मरता है हमारी तरफ से हमारी तरफ से सलाम उनको देना, तो देना हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखिरी है तो कह देना कासिद तो कह देना कासिद सलाम आखिरी है हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखिरी है मुलाकात हमसे मुलाकात हमसे ना अब हो सकेगी ये बीमारे गम का यह बीमारे गम का प्याम आखिरी है हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखिरी है मुलाकात हमसे ना अब हो सकेगी ये बीमार गम का प्याम आखिरी है सरे शाम तुम जब जुदा हो रहे हो शरे शाम तुम जब जुदा हो रहे हो जुदा रूह गोहा की होती है तन से मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी जिंदगी की ये शाम आखिरी हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखिरी जवानी के नशे में जवानी के नशे में बदमस्त होकर जवानी के नशे में बदहोश होकर जवानी के नशे में बदमस्त होकर नचल नचल टूटी कब्रों को ठुकरा के जालिम जवानी के नशे में बदमस्त होकर नचल टूटी कबरों को ठुकरा के जालिम तुझे भी यहीं तुझे भी यहीं मर के आना है एक दिन ये दुनिया में सबका मकाम आखिरी ये दुनिया में सबका मकाम आखिरी जवानी के नशे में बदमस्त होकर नचल टूटी कबरों को ठुकरा के जालिम तुझे भी यहीं मर के आना है एक दिन कि दुनिया में सबका मकाम आखरी है हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना काशिद सलाम आखिरी मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में जी कैसा लगा है जीने में मरने को भी इंसान भूल गए मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में जी कैसा लगा है जीने में मरने को भी इंसान भूल गए ये आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शायदा है जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान खून का गारा बनाया ईंट की इसमें हड्डियां चंद साधों पर खड़ा है ये ख्याली आसमा मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी ये आदमी का जिस्म क्या है ये आदमी का जिस्म क्या है जिसम सैदा तो है जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मका खून का गारा बनाया ईंट की इसमें हड्डियां चंद साधों पर खड़ा है ये ख्याली आसमा चंद ख्वाबों पर खड़ा है ये ख्याली आसमा मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूटकर ये इमारत खाक में मिल जाएगी ये इमारत पैर में लालो गोहर क्या चीज है दौलते ईमा के आगे मालो जर क्या चीज है बेनवा मुफलिस नवा खुशहाल पूछे जाएंगे बेनवा मुफलिस नवा खुशहाल पूछे जाएंगे माल के बदले फकत आमाल पूछे जाएंगे जवानी के नशे में बदमस्त होकर जवानी के नशे में बदहोश होकर नचल टूटी कब्रों को ठुकरा के जालिम तुझे भी यहीं मर के आना है एक दिन ये दुनिया में सबका मकाम आखरी है हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखरी है सबूत बफा सबूत बफा कर रहा हूं मुकम्मल सबूते बफा कर रहा हूं मुकम्मल दिया था दिया था जिन्हें मैंने दिल रोजे अव्वल दिया था जिन्हें मैंने दिल रोजे अव्वल कुए जान भी आज देने चला हूं कुए जान भी आज देने चला हूं मोहब्बत में पूर्नम मोहब्बत में पूर्णम ये काम आखरी है सबूत बफा कर रहा हूं मुकम्मल दिया था जिन्हें मैंने दिल रोजे अव्वल कुए जान भी आज देने चला हूं मोहब्बत में पूर्णम ये काम आखिरी है हमारी तरफ से सलाम उनको देना तो कह देना कासिद सलाम आखिरी है समय में मौत निश्चित है मत चलो अकड़ कर मत जियो अकड़ कर लेकिन अहंकार अकड़ा के जीने की तमन्ना का ही नाम है अकड़ के जीने की तमन्ना का ही नाम है अहंकार को हम कितने सहारे देते हैं। धन के पद के प्रतिष्ठा के फिर भी गिर जाता है फिर भी बिखर जाता है बिखरना ही बदा है उसकी किस्मत में झूठ है झूठ को कितना खींचोगे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है आज नहीं कल कल नहीं परसों झूठ का ये गुब्बा फूटेगा ये झूठ का बबूला टूटेगा ही इसके पहले कि ये टूटे तुम लघु से अपने को मुक्त कर लो अथ यदलपम तन मर्त्यम इतना जान लो कि जो लघु है वह मृत्यु के घेरे में तुम लघु के पार हो चलो